शात शाश्वतम्रमेयन निर्वाण शांति शं फणींद्र स्यमिषम वेदेद्युम विषण हुए जय स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस जी के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे पूज्य स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज आदरणीय खेतान जी आदरणीय कानोड़िया जी विजय मारू जी प्रिय पुनीत भाटिया समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं हम लोग पुनः श्रद्धे स्वामी जी के स्नेह और कृपा से इस पावन स्थल में जहां निरंतर सेवा साधना और सत्संग तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है जिस स्थान पर आकर के मन स्वाभाविक शांत होने लग जाता है जहां आकर के मन सत्व गुण की ओर उन्मुख होता है आप यहां मंदिर में जाके ठाकुर के मंदिर में जाके केवल बैठ जाइए आपका मन अपने आप एकाग्र होने लग जाएगा इस हाल में ही आप देखें यहां के वाइब्रेशन इतने लोग बैठे हैं लेकिन ऐसे लग नहीं रहा कि लोग बैठे हुए अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रभाव होता है और भागवत में भी जैसे अभी पूज्य स्वामी जी ने बताया देवर्षि नारद ने शनकादियों से पूछा कि कथा कहां सुने हैं शनकादियों ने कहा कि गंगा किनारे हरिद्वार में कथा सुनो नारद जी ने पूछा क्यों शनकादियों ने कहा कि वहां के लोग भगवान के प्रेमी हैं भगवान के भक्त हैं जिज्ञासु हैं और वहां के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं आ? जेलस तो ऐसे वातावरण में जब कथा होगी शनकादियों ने कहा तो कथा का प्रभाव अधिक होगा अलग होगा कहने का तात्पर्य क्या है कथा हो रही है वो भी अच्छा है लेकिन कथा कहां हो रही है उसका भी महत्व होता है कथा के श्रोता कैसे हैं उसका महत्व होता है कथा का वक्ता कैसा है उसका महत्व होता है यहां मैं समझता हूं सब अच्छा है स्थल भी अच्छा है श्रोता भी अच्छे हैं मैं समझता हूं वक्ता भी थोड़ा ठीक ही है <laughs> स्वामी जी अगर प्रमाणित कर दें तो मैं तो अपने को ठीक ही मानता हूं नहीं तो इसलिए यहाँ का जो माहौल है आ, बहुत अच्छा लगता है और यहां तो ऐसे कभी कभी तो मेरे को लगता है कि केवल आकर के करके शांत बैठ जाए आ, जहां बोलने की भी अपेक्षा समाप्त हो जाए समझ लो वही शुद्ध तीर्थ होता है वही शुद्ध स्थान होता है य तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशा जहां वाणी भी विराम लेने लग जाती है जहा मन शांत हो जाता है जहा बुद्धि का चिंतन समाप्त हो जाता है उसी को बोलते हैं पूर्णता उसी का नाम है ब्रह्म साक्षात्कार उसी का नाम है भगवत साक्षात्कार उसी का नाम है भगवत अनुभूति जहा संपूर्ण इंद्रिया मन बुद्धि सभी शांत हांत क्या निष्क्रिय निर्विकल्प अवस्था में हो जाए और यहां बैठ के कई बार ऐसा लगता है तो वो ये पावन स्थल है और ऐसे पावन स्थल में स्वामी जी का आशीर्वाद इतनी व्यस्तता के बाद भी और यहां पर समय देना इतना पूर्वक श्रीमद् भागवत का नव योगेश्वर संवाद जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था और उसमें जहां तक मेरे को स्मरण है शायद तीन या चार योगेश्वर का संवाद हुआ था जितना भी हुआ था सत्संग तो दोबारा भी कुछ रिपीट हो जाए तो कोई नुकसान नहीं नव योगेश्वर का संवाद क्यों हुआ था ये नव योगेश्वर कौन थे ऋषभ देव जी के नौ पुत्रों का नाम था जो महात्मा हो गए थे उनका नाम था नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष इत्यादि ऋषभ जी भगवान के अवतार हैं जिनसे जैन धर्म का प्रारंभ हुआ उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा था भारतवर्ष वैसे महापुरुष थे भगवान के अवतार थे ऋषभ जी तो उनके सबसे बड़े बेटे थे भरत उनसे छोटे जो नौ बेटे थे सौ बेटे थे ऋषभ जी को भगवान का संकल्प उनसे छोटे नौ बेटे अलग अलग प्रदेशों के राजा थे उनसे छोटे जो नौ बेटे थे वो सब महात्मा हो गए थे नौ बाकी जो इक्यासी बेटे थे वो गृहस्थ थे बड़े धर्मनिष्ठ थे तो जो नौ महात्मा हो गए थे ऋषभ जी के पुत्र उन नौ महात्माओं को हम लोग नव योगेश्वर के नाम से जानते हैं नौ की संख्या माने नाइन नौ नवीन भी होता है नौ का नाइन तो नौ महात्मा थे एक साथ रहते थे सब ब्रह्मनिष्ठ थे भगवान के भक्त थे आ? हमेशा ध्यान में रखना हमारे गुरुदेव का एक वाक्य है पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का जिसके जीवन में धर्म निष्ठा नहीं है सेवा निष्ठा वहां भक्ति नहीं आएगी और जहां भक्ति ठीक नहीं होगी वहां ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी एक क्रम है हमारे गुरु जी कभी कभी कहते थे पहले मनुष्य बनो मनुष्य साधु बाद में बनना पहले मनुष्य बनो आ? मनुष्यता जीवन में लाओ मनुष्य आकृति से नहीं होती मनुष्य कर्म से होता है तो मनुष्यता जीवन में धर्म की रक्षा धर्मनिष्ठा लोगों की सेवा जरूरतमंदों की सेवा यह साधना की पहली सीढ़ी सेवा का फल क्या है हाँ तही कर फलपूर्ण विषय विरागा हाँ अगर सेवा निस्वार्थ है पूज रोटी राम बाबा जो एक सिद्ध पुरुष थे घर छोड़ के जिनके पास में सबसे पहले गया जंगल में रहते थे कोई आश्रम जीवन भर नहीं बनाया पैसे का स्पर्श नहीं करते थे आश्रम नहीं बनाते थे शिष्य नहीं बनाते थे सिद्ध पुरुष थे उनका एक वाक्य है सेवा अगर निष्काम है तो सेवा ही साधना बन जाएगी अलग से प्रभु प्राप्ति के लिए साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी आ, अगर सेवा निष्काम है निस्वार्थ केवल प्रभु प्राप्ति के लिए है तो सेवा धर्म पहली सीढ़ी है उसके बाद की सीढ़ी है भक्ति आ, धर्म निष्ठा होगी तो ही सेवा आ, सेवा के बाद फिर भक्ति आएगी अगर आपकी सेवा निस्वार्थ है तो उसका फल क्या होगा थर्मामीटर लगा रहेगा अगर सेवा निस्वार्थ है तो आपको सेवा धीरे धीरे समाज से सेवा से वैराग होके भगवान के चरणों में अनुराग होगा सेवा छोड़ोगे नहीं सेवा छूटने लग जाएगी ऐसा प्रेम प्रभु के चरणों में होगा ठाकुर के चरणों में होगा फिर काम करते करते प्रभु का नाम निकलने लग जाएगा साइन अपना करने चाहोगे प्रभु का नाम लिख जाएगा हेवा हाँ। छूटे की नहीं ऐसी हाँ। अवस्था आती है निस्वार्थ सेवा में व्यास जी ने पहले निस्वार्थ सेवा किया जिन्होंने भागवत की रचना की क्या निस्वार्थ क्या हुआ किया सारे व्यास जी की हाँ, जीवनी इसमें है भागवत के प्रारंभ में महर्षि व्यास ने वेदों के विभाग किए शाखाए बनाई उससे भी किसके लिए हमारे आपके लिए सेवा सबके कल्याण के लिए सबके भलाई के लिए उसके बाद महर्षि व्यास ने देखा कलयुग में कोई वेद पढ़ेगा नहीं संस्कृत आएगी नहीं और वेद की व्याकरण और कठिन होती है अलग व्याकरण है वेद की सामान्य संस्कृत की अलग है उन्होंने महाभारत की रचना की चलो वो व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो महाभारत लोग पढ़ लेंगे उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की जिससे लोग आत्मानुभूति कर सके उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की जिससे लोग व्यवस्थित जीवन बिता सके लेकिन उसके बाद भी उन्होंने देखा कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे पूरा पूरा बहुत कम प्रतिशत था फॉलो करने वालों का उनको निराशा हुई इतना मैंने परिश्रम किया समाज के लिए देश के लिए दुनिया के लिए लेकिन उसका जैसा फल मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है निराश होके बैठे थे देवर्षि नारद मिले प्रभु दोनों भगवान के चौबीस अवतारों में है नारद जी भी व्यास जी भी देवर्षि नारद ने कहा कि आप अगर निराश होंगे इस दुनिया में तो फिर महापुरुषों का महत्व तो ही क्या रहेगा आप साक्षात भगवान के अवतार हैं महापुरुष हैं आपको निराशा कहां से आ गई है? बोले नारद जी मैं निराश तो हूं लेकिन मेरे समझ में नहीं आता ये दुनिया का भला कैसे हो मैंने बहुत परिश्रम किया लेकिन ये कुछ करने को तैयार नहीं लोग नारद जी मुस्कुराए बोले आपके निस्वार्थ सेवा का फल यही है जो इस समय आपके मन में है क्या दुनिया की सेवा करते करते दुनिया से निराशा हो चली है हाँ। कि दुनिया पूरा फॉलो करने वाली है नहीं ये ब्यास जी के नहीं आपके हमारे जीवन में भी लागू है यहां जितने लोग बैठे हैं प्राय पचास से ऊपर के पचास से कम के हैं कम है आप लोगों ने अपने परिवार के लिए मित्रों के लिए बहुत कुछ किया होगा किया होगा किया है ना ना बोलते चलो किया है लेकिन वो सब आपको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना नहीं कर <laughs> जो व्यास जी की समस्या थी आज सबकी समस्या है नहीं कर रहे इतना मेहनत करते हैं कि लोग अच्छा काम करें अच्छाई के लिए उनकी भलाई के लिए नहीं करते क्या हुआ अगर निस्वार्थ है तो फिर वैराग्य होता है निराशा एक वैराग्य का रूप ले लेती है और जब वैराग्य होगा तो फिर क्या होगा हृदय शुद्ध होगा और ठाकुर के चरणों में अनुराग होगा हाँ। यही उसका क्रम है संसार से वैराग्य ठाकुर के चरणों में तही कर फल पुण्य विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुरागा हाँ। तब मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है प्रेम उत्पन्न होता है और जब भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा हृदय शुद्ध हो जाएगा कोई महापुरुष आकर के ज्ञान का उपदेश कर देगा आपकी अविद्या का पर्दा समाप्त हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आनंद की अनुभूति हो जाएगी जिसको हम लोग बाहर खोज रहे थे ये ब्यास जी की जीवनी ब्यास जी को भी यही हुआ था इसलिए मैं कह रहा था पहली सीढ़ी है निस्वार्थ सेवा अगर सेवा निस्वार्थ है तो भक्ति आएगी ही आ, आएगी कोई तो उसको रोक नहीं सकता है और भक्ति जीवन में आ गई तो ज्ञान प्रकट होने से कोई रोक नहीं सकता है आ? गोपियों ने क्या ब्रह्मसूत्र पढ़ा था क्या मीराबाई ने ब्रह्म सूत्र पढ़ा था हढ़ा था लेकिन फिर भी इनके जीवन में ज्ञान प्रकट हुआ अरे गोपियों की इतनी श्रद्धा थी भगवान कृष्ण के प्रति कि अलग से वो गुरु किसी को बनाना ही नहीं चाहती थी भगवान कृष्ण ने कहा अगर अलग से गुरु नहीं बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूंगा भगवान कृष्ण ने गोपियों को वेदांत का उपदेश किया तो वो ये क्रम है और यही एक शांति का रास्ता है यही एक आनंद का रास्ता है यही सच्चाई का रास्ता है तो जो नव योगेश्वर प्रसंग पे आ जाए जो नव महात्मा थे वो विचरण करते थे आपस में सत्संग करते थे कोई मिल जाता था तो उपदेश करते थे और नव योगेश्वर संवाद विदेहराज निमी ने महाराज यज्ञ कर रहे थे ये नव महात्मा विचरण करते रहते थे विचरण करते करते स्वाभाविक कि यज्ञ में पहुंच गए मेरे राजनी इतने प्रभावित हुए इनको देख करके क्या देख के प्रभावित हुई महात्मा का आश्रम महात्मा की संपत्ति महात्मा की गाड़ी नहीं महात्मा की मस्ती महात्मा का आनंद महात्मा की बेफिक्री तो जो रोटी राम बाबा कहते थे फिकर फांक फकनी करे को नाम फकीर हा? जो फिकर फिकर आप समझ गए उर्दू शब्द है इसमें ज्यादा फिकर तो जानते हैं ना होती है <laughs> होती ही है, है फिकर माने चिंता फाक जाना माने उसको खा जाना फिकर फांक फकनी करे हा पहले चूर्ण को फकनी बनाया जाता था ना भाई लोग देते थे फिकर फांक फकनी करे वाको नाम फकीर बोले फकीर कौन है जिसके जीवन में कभी कोई चिंता ही नहीं होती उसका नाम फकीर तो नौ योगेश्वरों को देख करके महाराज निमि प्रभावित क्यों हुए कि इनका बहुत बड़ा आश्रम है बहुत बड़ी संपत्ति है बहुत अच्छी गाड़ी है नहीं इनके जीवन में निश्चिंतता कैसी है मस्ती कैसी है जो हर व्यक्ति खोज रहा है पैसे वाला भी वही खोज रहा है गरीब भी वही खोज रहा है विद्वान भी वही खोज रहा है नासमझ भी वही खोज रहा है जो चुनाव जीत गया वो भी वही खोज रहा है जो हार गया वो भी वही खोज रहा है आप कहेंगे जो हार गया वो कैसे खोज रहा, दूसरों को हर में खोज रहा है दूसरों तो के तो लेकिन वो मिले कैसे तो नव योगेश्वरों के जीवन में जो मस्ती थी जो आनंद था आ, हमारे गुरु जी को जिन्होंने दर्शन किया है पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आ, चेहरे पर हमेशा एक खुमारी एक मस्ती रहती थी एक आनंद रहता था उसको तो देख करके लोगों को लगता था इनके पास ऐसी कौन सी चीज है यह हमारा चेहरा जो है ना ये बता देता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है आपके चेहरे को देख के पता लगाया जा सकता है कि आपके जीवन में व्यस्तता बहुत है आपके जीवन में तनाव है या आपके जीवन में शांति है हा? यह चेहरा बता देता क्यों मन का परिणाम ही तो शरीर है जिसको हम समष्टि में माया बोलते हैं उसी को व्यष्टि में मन बोलते हैं। मन का परिणाम आपका शरीर है। मन के भाव आपके चेहरे पे आ जाते हैं। अगर कोई ठीक ठीक ध्यान साधना करता है तो कौन से भगवान के रूप का ध्यान करता है ये चेहरे पे आ जाता है वो राम जी का करता है कृष्ण जी का करता है भगवती का करता है गणपति का करता है ठाकुर का करता है किस का ध्यान करता है, उसके चेहरे पर उसके आचरण से दिखाई देने लग जाता है तो महापुरुष जो मस्ती में होते नव योगेश्वरों को देख करके विदेहराज निमी यज्ञ तो कर ही रहे थे महापुरुष आए तब यज्ञ विदेहराज निमी ने पूछा महाराज ये मस्ती आपके जीवन में जो है ये कहां से आई कैसे आई नव योगेश्वरों ने कहा ये मस्ती का जो रूप है ना ये भगवान का रूप है आ, रसो वैसा, हमारी श्रुतियां भी तो वही कहती हैं रसो वैसा रसम हेवायम लब्धवा आनंदी भवती रस स्वरूप तो परमात्मा है ब्रह्म है श्री कृष्ण है श्री राम है ठाकुर है अगर और भी कहीं आनंद दिखाई दे रहा है तो वहां से जुड़ा हुआ होगा तो ही दिखाई देगा वहां से जुड़ा नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा आ? हमारे जीवन में वो ठाकुर प्रकट है नव योगेश्वरों ने कहा आनंद स्वरूप जो ठाकुर है भगवान है आप उसको कुछ भी बोलें भगवान बोलें परमात्मा बोलें ब्रह्म बोलें ठाकुर बोलें गॉड बोलें अल्लाह बोले जो आपकी अच्छा है। सुपर पावर बोले शक्ति तो एक ही है एक ही शक्ति सब रूप में विद्यमान है वो नव योगेश्वरों ने जो महाराज मस्ती से हाँ जवाब दिया विधेयराज निमे यज्ञ को रोक दिया हाँ, संत आए वो भी बिना बुलाए और एक नहीं नौ नौ संत और इतने अच्छे संत उन्होंने प्रश्नोत्तर शुरू कर दिया हाँ? ऐसे संत मिले तो अवसर गंवाना नहीं चाहिए हाँ? बहुत मुश्किल से मिलते ऐसे संत जैसे पूज रोटी राम बाबा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूज्य परमहंस जी हे हाँ? संत भगवान के स्वरूप होते जिन्होंने भगवान को नहीं देखा अगर ऐसे संतों को देख लो सोच लेना भगवान को देख लिया हा? भगवान का जो स्वभाव होता है भगवान की जो लीला होती है इनके जीवन में दिखाई देती है महाराज दोनों ने दो तीन प्रश्न जो पिछले साल हुए थे उन्होंने पूछा था कि भगवान की अनुभूति हमेशा कैसे हो संक्षेप में मैं सुना देता हूं उसका सार था जवाब का भगवान की दृष्टि से काम करना शुरू कर दो तो भगवान की अनुभूति हमेशा बनी रहेगी और आनंद हमेशा बना रहेगा भगवान की दृष्टि से माने बहुत सीधा सरल भागवत की यही विशेषता है व्यास जी की अंतिम रचना है भागवत ह्रह्म सूत्र महाभारत सब बनाने के बाद भगवान की दृष्टि माने कोई भी काम करने के पहले एक बार विचार कर लो ये हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगेगा कि अच्छा नहीं लगेगा इतना तो नॉलेज सबको है ना है कि नहीं बताओ है ना तो अब कल से करोगे ना आज से ये अच्छा जवाब है हा आज से ही करेंगे यही अच्छा जवाब है कल के क्यों सोचना एक ही सूत्र में वो बहुत सारे श्लोक हैं वो पिछले साल हो चुका है कोई भी काम करने के पहले एक बार विचार कर लो ये काम हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा हड़े प्रसन्न हुए दूसरा प्रश्न था महाराज भगवान के भक्तों का आचरण कैसा होता है बोलते कैसे हैं रहते कैसे हैं जीते कैसे हैं है हा? उसमें उन्होंने बताया था भगवान के भक्त तीन तरह के होते हैं उत्तम मध्यम और सामान्य उत्तम जो होते हैं उनको ज्ञानी भक्त बोलते हैं जो हमारा सर्वत आत्मदृष्टि देखते है हा? जैसे भक्त प्रहलाद भक्त हनुमान जी महाराज ये सब ज्ञानी भक्त है हा? मध्यम जो भक्त होते हैं भगवान से प्रेम करते हैं भक्तों से मित्रता करते हैं दीन दुखियों की सेवा करते हैं और विरोधियों की उपेक्षा करते हैं इग्नोर करते हैं ये मध्य वाला दूसरा वाला हम लोग घर में रहें तो भी फॉलो कर सकते हैं गृहस्थाश्रम में भी जो चार सूत्र ऐसे ऐसे सूत्र है ईश्वर से प्रेम भक्तों से मित्रता दीन दुखियों की सेवा और जो दुश्मन है विरोधी है उनकी उपेक्षा इग्नोरेंस इससे अलग और कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं या तो अच्छा मिलेगा या बदमाश मिलेगा या भगवान का भक्त मिलेगा या भगवान मिलेंगे हा? सारा सूत्र आपके जीवन में लग जाएगा यह भक्त का बता दिया लक्षण तीसरा उन्होंने पूछा था जो आपके भगवान की माया है हाँ, माया बड़ी कठिन माया है, है? माया कठिन है न हाँ? कठिन लगती है बहुत कठिन हाँ बहुत कठिन किसी से पूछो अरे भाई तुम पहुंचे न अरे महाराज माया का बंधन ऐसा है हमारे गुरुजी से कहा किसी ने माया का बंधन महाराज छोड़ाइए गुरु जी तो विनोदी थे गुरु बोले तो हमको हाँ बंधन दिखा दे तो मैं अभी खोल दूंगा <laughs> बंधन दिखा तो सही गांठ है कहां रस्सी है कहाँ बात तो सही है न कोई रस्सी है न गांठ है फिर भी बंधा हुआ है कैसे बंधा हुआ है अपनी मान्यताओं से हाँ पुराने महात्मा एग्जांपल देते थे बंदर को जब पकड़ना होता है ना तो बंदर पकड़ने वालों को हमने देखा है अब तो खैर इतने ज्यादा हो गए वृंदावन में कि पकड़ने वाले भी परेशान अब नहीं पकड़ते पहले क्या होता था कि हंडी में चना डाल के मिट्टी में दबा दिया जाता था वो बंदर चना खाने आता था और वो चना निकालने के लिए जब हाथ डालता था तो मुठ्ठी खुली होती थी हाथ चला जाता था और वो चना जब मुठ्ठी में भर के और हाथ निकालना चाहता था तब वो हाथ निकले नहीं क्योंकि वो मुठ्ठी मोटी हो गई और हंडी का गला छोटा होता था वो बंदर चारों तरफ देखता मेरे को किसने पकड़ लिया किसने पकड़ लिया किसने पकड़ लिया अब आप सच बताओ उस बंदर को किसने बांध रखा है कि स्वयं बंधा हुआ है बस यही हालत हमारी आपकी सबकी है बंदर को तो तुरंत हाँ कह दिया हा? <laughs> आपको कोई नहीं पकड़े है हाँ आज आप ही वृंदावन जाके भजन करने लग जाओ सेवा आश्रम में सेवा करने लग जाओ एक दो दिन जरूर शिष्टाचार में लोग कहेंगे अरे क्यों चले गए घर में आओ कोई बात नहीं लेकिन बुरा मत मानना अंदर से सोचेंगे अच्छा हुआ हाँ, एक बलाये गई <laughs> नहीं ये जो दुनिया की हालत है बुरा मत मानना है कटु सत्य है जब मैं इस रास्ते में आया मेरे पूर्व आश्रम के दो भाई है काफी मना किया और कुछ संस्कार ऐसे थे मैं नहीं माना बाद में जब दो चार साल बाद मिले तो मैंने विनोद में कहा मैंने कहा तुम लोगों को तो खुशी हुई होगी मैं इधर आ गया बोले नहीं नहीं हमको तो अच्छा नहीं लगा कहा मेरा जो घर का अपना हिस्सा था तुमको मिल गया ना <laughs> मैं तो छोड़ के आ गया मैं रहता तो दो भाई हो एक में तीन हो जाते तीन में डिवाइड होता अब मैं नहीं रहा तो दो में ही डिवाइड होगा तो तुमको तो फायदा ही हुआ ना तो अंदर अंदर हंसने लग गए ये दुनिया की सच्चाई है ये कटु सत्य है हाँ ऊपर से बोलेंगे मत जाओ अंदर से सो सोचेंगे ठीक हा? गया तो अच्छा ही है तो कितने लोग तैयार हैं भाई सेवा आश्रम में सेवा करने के लिए वृंदावन में भजन करने के लिए बड़ा कर, स्वामी जी काफी लोग हाथ उठाते हैं हाँ <laughs> वो यहाँ तो उठा रहे हैं हाल के बाहर तक चलेगा कि नहीं मालूम नहीं यहाँ तो हाथ उठा दिए कन्विंस कर दिया ना हाँ <laughs> देख अब वो भी हम ही करें <laughs> <laughs> नीचे बस खड़ा स्वामी जी ने बता दिया <laughs> ये जो ठाकुर की लीला है जिसको जाना होता उसको ले चलने की जरूरत नहीं होती बात सही है तो अपने प्रसंग पे आ जाए नव योगेश्वरों ने कहा ये माया उनसे पूछा महाराज माया बड़ी कठिन है बोले हाँ कठिन तो है कठिन है कठिन क्यों है क्योंकि रस्सी हुए और गांठ खोला जाए तो सरल है रस्सी नहीं है रस्सी का भ्रम हो गया है। गांठ नहीं है, गांठ पड़ने का भ्रम हो गया है इसलिए कठिन गांठ होए तो हो तो बंधन खुल जाए अरे गांठ है नहीं भाई किसी को तकलीफ हो तो तो उसकी दवा हो जाए लेकिन तकलीफ नहीं है तकलीफ का भ्रम हो जाए तो उसकी दवा कहां से होगी वो बड़ा कठिन है यही हो गया जैसे बंदर को भ्रम हो गया कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया अब उसको छोड़ाना बड़ा कठिन है क्योंकि वो किसी ने नहीं पकड़ा वो तो अपने बांध के फंसा हुआ मुठ्ठी खोल दे अपने छूट जाएगा तो आपको दुनिया ने नहीं पकड़ा आपने ही मुठ्ठी बांध रखी है <laughs> मुठ्ठी खोल दो सब छूट जाओगे हा? ये माया माया माने हा माया माने मन की मान्यता तत्र संकल्प विकल्पात्मको मन मन के उसको बोलते हैं संकल्प विकल्प करने का जो एक यंत्र है अंतःकरण चतुष्टय में उसको हम लोग मन बोलते वो मन से मान मान करके हम बंधन में आ गए ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा आ, मैं नहीं हूंगा तो कैसे चलेगा और चौथा प्रश्न जो है जहां से आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं नव योगेश्वरों ने से महाराज राजा निमि ने पूछा यथेताम ऐश्वरी माया दुस्तराम अकृतात्मि तरन्त स्थूलधीय महर्ष इद्यता हे प्रभु ये जो भगवान की माया है अंजह स्थूलधिया कथम तरती स्थूल स्थूलधीय मन स्थूल का अर्थ होता मोटी बुद्धि मोटी बुद्धि का अर्थ यहां पर ना समझ ना समझ व्यक्ति भी आपकी माया को कैसे पार कर जाए ये कृपा करके बताइए विधेयरा तो अच्छे महापुरुष हैं राजा हैं बड़े विरक्त हैं लेकिन शायद हमारे आपके कल्याण के लिए उन्होंने पूछा उन्होंने यह नहीं पूछा कि मैं कैसे पार कर जाऊं उन्होंने पूछा कि सामान्य व्यक्ति भी ना समझ व्यक्ति भी आपकी माया को भगवान की माया को कैसे पार कर जाए इसका उपाय बताइए संसार बंधन से दुख सुख से रागत द्वेष से द्वंद्व से कैसे छुटकारा मिल जाए इसका उपाय बताइए उन्होंने जो प्रारंभ किया प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कर्माणमा नाम दुख हत्या सुखाया पश्चेक सं मिथुनी चारिणाम निर्दन दुर्लभेनात्मृत्युना गृहापत्यात्म पशु का प्रीति साधितल प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं विधेयराज निमी से महाराज ये माया का जो बंधन है ना मैं मेरा तू तेरा ये बंधन से अगर छूटना है छूटना है माने आ, कोई बंधन से छूट के हिमालय जाना वृंदावन जाना वो भी ठीक है नहीं जाना घर में रहना वो भी ठीक है आ, बंधन अंदर का होता है बाहर का नहीं होता है महात्मा कहते थे नाव में पानी ना नावे पानी में नाव रहे तब तक ठीक है लेकिन नाव के अंदर पानी आ जाए तो ठीक नहीं है समाज में आप रहे कोई समस्या नहीं आपके अंदर जब घुस जाता है वो समस्या करता है छुटकारा कैसे होगा बंधे हुए कैसे हैं हम बंधे एक्चुअल वही हैं जहां से हमको लगता है यहां से कुछ ना कुछ सुख मिलेगा हा? बंधन वही होता है दुख हत्या सुखा है कितनी सुंदर बातें महात्मा लोग कहते हैं बोले हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है किस लिए कर रहा है दुख हत्या सुखाए चाह दुख सम्स खत्म हो जाए और आनंद की अनुभूति हो जाए एक ही लक्ष्य हर व्यक्ति का है फील्ड अलग अलग हो सकता है आ, काम अलग अलग हो सकता है कोई साधु है कोई गृहस्थ है कोई जॉब करता है कोई बिजनेस करता है आ, कोई राजनीति में है कोई समाज सेवा में है फील्ड अलग अलग है लेकिन लक्ष्य एक है दुख हत्या सुखाए दुख समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में सुख की अनुभूति हो जाए क्यों भाई यही लक्ष्य सबका कि नहीं यही लक्ष्य एक ही लक्ष्य सबका कई लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या लक्ष्य यही है आप कर क्या रहे हो एक अलग बात है आपने कैसे सोच रखा है कि सुख ही कैसे होंगे अलग बात है लेकिन लक्ष्य तो यही है दुख समाप्त हो जाए और सुख आ जाए जा जीवन में और उसके लिए क्या क्या नहीं किया बोले पश्चेत पाक व्यापारी आसम हाँ। दुनिया में जितने लोग लगे हुए हैं भगवान को छोड़ के बोले काम तो करते हैं कि दुख खत्म हो जाए सुखी हो जाए लेकिन जो जो काम करते हैं सुख कम होता जाता है और दुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हाँ जो आपका अनुभव है वही भागवत में लिखा है विवाह किया सुखी हो जाएंगे तो सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा सोच सोच के क्यों बोल। <laughs> जो है अगर डर लग रहा हो तो बाद में बोल देना हो सकता है यहाँ कपल ही बैठे हो साथ साथ ठीक है पढ़ाई किया विवाह किया क्या लोगों की जो मान्यता है ठाकुर की अजीब लीला गजब लीला है हाँ विवाह हो जाए उसके बाद संतान संतान के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते अगर नहीं हुए कितने देवी देवता तंत्र मंत्र हा? भगवान शंकर गणपति उनसे ना हो तो भैरव दुर्गा जी जहां जहां से हो जाए जो हो जाए जैसे करना पड़े पहले संतान के लिए रोएंगे फिर जब वो संतान बड़ा होकर बात नहीं मानेगा तो संतान से रोएंगे दुख हत्या ही ये लिखा है करते हैं सुखी होने के लिए लेकिन परिणाम क्या होता है कष्ट सुख कम मिलता है दुख ज्यादा मिलता है सुख तो कभी कभी मिलता है उसी लालसा में लगा रहता है चलो अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा बेटा हो गया अब मिलेगा फिर बेटे की शादी हो जाएगी अब मिलेगा फिर बहू आ जाएगी तब मिलेगा फिर बेटों को बेटा हो जाएगा तब मिलेगा कितनी लालसाएं बंधी हुई है अब मिला अब मिला अब मिला मिला मिला होगा तो भगवान के रास्ते में मिला होगा बाकी कहीं किसी को मिलने वाला नहीं है हा? नहीं है ये सच्चाई है हा? दुख हत्या वो कहते प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर हर व्यक्ति एक ही काम करता है एक ही लक्ष्य है दुख हत्या सुखाए जा दुख समाप्त हो जाए सुखी हो जाए हमारे खेतान जी समाज सेवा कर रहे हैं उनको आनंद आता है किनका भी कभी, कभी इरिटेशन भी होता ही होगा हाँ जितना कर रहे उतना नहीं मिलता है हमारे पुनीत भाटिया तो इसलिए दुबई से आकर के वृंदावन में मंदिर बना लिए सारी दुनिया देख लिया दुनिया की सच्चाई क्या है तो कहते हैं बाद में हम तो यहीं रहेंगे ठाकुर के पास वो ठीक रास्ता है हा ठाकुर की शरण के बिना कहीं सुख मिलने वाला नहीं है कितना भी सोच लो कितना भी कर लो और नित्यार नित्यार्धितेन व हाँ। क्या क्या शब्द लिखे हैं बोले जो पैसा है ना पैसा संपत्ति नित्यार नित्यार्थित रोज दुख देता है अरे पैसे वालों को तो देख के लगता बड़े सुखी हैं हाँ वो बड़ी गाड़ी वो बड़ा बंगला आ, वो चार चार नौकर आगे पीछे चलने वाले कभी पैसे वालों से एकांत में बैठ के पूछना उनसे जो भगवान से नहीं जुड़े ह पैसा खराब नहीं है, पैसा तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है अर्थ पुरुषार्थ है जीवन का एक लेकिन नारायण के साथ हो तब तो सुख देंगे नारायण से अलग हो तो कभी सुख देने वाले उनसे पूछना उनके बच्चों की हालत बच्चे बात नहीं मानते शराब पीते हैं क्लब में जाते क्योंकि घर में इतना पैसा है बर्बाद करते लाख लाख दो दो लाख रुपया एक एक दिन में खत्म कर देते उनसे पूछो उन्होंने पैसा क्या इसीलिए कमाया था इसलिए इकट्ठा किया था किसलिए किया था ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं हा पैसे वालों को जिनकी मानसिक अवस्था आज यही हाँ जिन्होंने बड़ा भारी अंपायर खड़ा किया जिन्होंने बहुत पैसा खड़ा किया आज बच्चे उसको बर्बाद कर रहे उनके सामने बर्बाद कर रहे कुछ नहीं कर सकते ह्या करेंगे तो पैसा कमाने में कष्ट पैसा रखने में खर्च हाँ कष्ट टैक्स लग जाएगा गवर्नमेंट पकड़ लेगी जीएसटी वाले आ जाएंगे <laughs> तो आदमी उसी में ज्यादा परेशान <laughs> रखने में कष्ट कमाने में कष्ट फिर किसको देवे ये कष्ट हेसे ऐसे ऐसे मैं उद्योगपतियों को जानता हूं जो बिल बनाते हैं स्वामी जी लॉकर में रख देते हैं, मेरे मरने के बाद खोलना जीते जी बताते नहीं बच्चों को जानते पता नहीं किसको खराब लग जाए और कौर निरा गोविंदाए नमो नमा कर दे ये पैसा गोविंदा नमो नमा समझे नहीं समझ समझ <laughs> बिल बना के लॉकर में अरे जिन बच्चों के लिए कमाया जिन बच्चों के लिए अंपायर खड़ा किया इतना डर लगता है कि उनको जीते जी बता नहीं सकते कि हमने क्या लिखा है ये हालत ये पैसे की हालत नित्यार्थित नित्य कमाने में कष्ट रखने में कष्ट देने में कष्ट इसलिए बाबा जी बनने में आनंद आनंद <laughs> कमाने की भी जरूरत नहीं रखने की भी जरूरत नहीं और महाराज जब आता जाए खर्च करते जाओ हमारे गुरु जी कहते थे इकट्ठा मत करना साधु का काम इकट्ठा करना नहीं है ठाकुर जी भेजते जाएं खर्च करते जाओ नहीं भेजे तो भजन करो जरूरत क्या है हा? भजन करो ये आनंद नित्यार्थित नितते न और केवल पैसा ही नहीं गृह आपत पशु भी हाँ, घरों के बड़े बड़े घर बना लेते हैं मेंटेन नहीं होते हैं हर हर शहर में फ्लैट बने हैं मेंटेन नहीं होते हैं मेंटेन भी होते हैं तो नौकर ज्यादा दिन रहते हैं मालिक कम दिन रहते हैं हाँ। मालिक जी जाते हैं तब तो मेंटेन करके आते हैं जनरेटर ठीक कराया ए ठीक कराया सब ठीक कराया ठीक ठाक करा के मालिक जी चले गए पीछे कौन रहता है तो ज्यादा भाग्यशाली कौन हुआ तो जो मेंटेन करता है वो कि जो रहता है वो ये जो हालत अपत्य बेटा है पत्नी है संपत्ति है तो ये क्यों ऐसा बता रहे माया से जो छूटना चाहते प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते माया से अगर छूटना चाहते हो तो इसकी सच्चाई को जानो पहले फंसे क्यों हो क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए फंसे हो ना जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा आपको कोई बांध नहीं सकता है कोई आपको बांध नहीं सकता आप स्वयं बंधे हुए हो क्योंकि आपको लगता है ये अच्छा है इसमें सुख मिल रहा है सुख निकल रहा है निकलता हुआ सा लगता भी है निकलता नहीं है। निकलता हुआ सा लगता है पत्नी है बच्चे हैं परिवार है व्यापार है पैसा है बोले पहली शर्त है अगर माया से छूटना चाहते हो तो इसकी सच्चाई को जानना शुरू कर दो हाँ ये जितने लोग है और बता दू आश्रम के बात से भाई यहां तो फक्कड़ी से बोला जाएगा जिसको आप सबसे अपना क्लोजेस्ट मानते हो नियरेस्ट डियरेस्ट हाँ। उसके विषय में विचार करो कि अपने मन की सारी बात आपको बता देता है या कुछ छिपा के रखता है जिसको आप बहुत अपना मानते हो सबसे ज्यादा अपना मानते हो यही विचार कर लो बेटा हो पत्नी हो पति हो मित्र हो कोई भी हो को छिपा के रखता है कि सब बता देता है छिपा के रखता है तो जो आपसे छिपा के रखे वो आपका सच्चा प्रेमी हो हो सकता है कि नाटक नाटक वाला होगा कि सच्चा होगा तो नाटक वाले से प्रेम करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए फिर क्या करोगे <laughs> छोड़ <छोड़ा, छोड़ा। laughs> कुछ कहते छोड़ देना चाहिए कुछ कहते नहीं छोड़ोगे क्या करोगे ये जो हालत है ना ये जो लोगों ये देखो महात्मा लोग ऐसे ऐसे सूत्र देते हैं नवयोगेश्वरों का जो संवाद है ना देखो हमेशा ध्यान रखना भक्ति जीवन में परिवर्तन करती है और ज्ञान सत्य का साक्षात्कार कराता है जो जीवन का फैक्ट है वो ज्ञान में होता है वो दिखाई देता है आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देगा और जो भक्ति है वो जीवन को रश्मय बनाती है परिवर्तन करती है तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इस माया से कैसे छुटकारा मिले पहले इसकी सच्चाई को जानना शुरू कर दो आदेश ज्यादा छुटकारा तो बिना उपदेश के मिल जाएगा हा सच्चाई जानना शुरू कर दो जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हो उसकी सच्चाई जानना शुरू कर दो वो आपको कितना मानता है उससे रिटर्न आपको कितना मिलता है आप जितना करते हो उतना मिलता है आप जिसके लिए भी जितना किए या कर रहे हो रिटर्न आपको उतना मिल रहा है सबका आंसर एक ही होगा नहीं मिल रहा है ना नहीं, नहीं मिल रहा है ना ये संसार की सच्चाई है आप कहेंगे महाराज ऐसा संसार क्यों बनाया भगवान ने हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा भगवान ने ऐसा संसार क्यों बनाया जहां रिटर्न ही नहीं मिलता है हमारे गुरुजी जी मुस्कुरा के जान तो क्या बोले गुरुजी बोले ऐसा बनाया है तब तो छोड़ नहीं रहे <laughs> अच्छा बनाते तब क्या होता ह ऐसा गड़बड़ बना दिया भगवान ने तब तो छूट नहीं रहा भगवान ने जानबूझ के ऐसा बनाया है हाँ कि संसार से बैराग्य हो संसार से वैराग्य हो भगवान का भजन हो ठाकुर ने जानबूझ के ऐसा बनाया है तो महाराज पहला काम क्या करना सच्चाई को पहचान लेना अगर तुमको माया से छूटना है और दूसरा काम ये संसार की सच्चाई क्या कहे ऐसे ऐसे लोग होते हैं महाराज सुन के कभी कभी आश्चर्य होता है हा? अजामिल को बैराग्य हो गया बड़े बड़े लोगों को बैराग्य हो गया जो बहुत रचे पचे थे संसार में दुनिया की सच्चाई जब देखते हैं बैराग्य हो जाता है रोटीराम बाबा को जानते हो बाबा ने अपनी घटना सुनाई वो घर कैसे छोड़े तेरह साल की अवस्था में घर छोड़ दिए थे मैंने एक दिन पूछा बताते नहीं थे किसी को बड़े आ, बड़ा उनका सख्त था लोग डरते थे बहुत उनसे ने कहा बाबा आपका घर कैसे छूटा कैसे छोड़े बोले हम एक दिन हमारी माँ मंथन कर रही थी और हमने कहा कि हमको मक्खन दो वो बोले, अभी बैठो खेल क्या हो, बाद में दूंगी बालहठ बारह तेरह साल की अवस्था क्या होती है बोले नहीं हमको अभी खाना है डंड़ बैठक लगाते थे अभी खाना बोले अभी नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा तीन बार बोले मांगा नहीं दिया बोले उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर ली आज के बाद दुनिया से कभी कुछ नहीं मांगूंगा मांगना ही होगा तो ईश्वर से मांगूंगा और उसी दिन घर छोड़ दिया कैसी कैसी घटनाएं इन संतों के जीवन में एक एक घटना ने घर छोड़ा दिया जीवन भर के लिए और वो तेरह साल की अवस्था उनकी एज पूरी जब शरीर पूरा हुआ तो 84 इयर्स के थे वो और हम लोग उनके सानिध्य में रहे जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया एक बार बहुत बड़े उद्योगपति खेतान जी अपने जेके वाले गए थे बाबा के पास उन्होंने कहा बाबा कुछ सेवा बता दो कुछ सेवा करें उस क्षेत्र में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी भगवान मानते थे लोग उनको बाबा ने कहा नहीं कोई सेवा नहीं कुछ चाहिए ही नहीं तुम जब आओ सत्संग के लिए आ जाओ चले जाओ क्योंकि मैं आश्रम बनाता नहीं पैसा रखता नहीं कोई सेवा की जरूरत नहीं बोले नहीं नहीं कुछ बना बता दीजिए बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए नहीं कुछ तो बता दीजिए बोले देखो अगर जिद करोगे तो हमारी यही सेवा है कि अगले दिन से आना मत अगर तुमको जिद करना है मैं जो कहता हूं या तो उसको सुनो और अपनी जिद पकड़ना है तो कल से मत आना ऐसे फक्कड़ महात्मा आप कहा मिलेंगे ऐसे संत ऐसे महापुरुष जीवन भर उन्होंने किसी से फिर उन्होंने उनको कहा बोले मैं तुमसे क्या कहूंगा मैं तो ठाकुर से भी कभी कुछ नहीं कहता भगवान से नहीं मैं मांगता क्यों मैं स्वाभिमान से नहीं कहता जितना मेरे शरीर को चाहिए भगवान उससे ज्यादा बिना मांगे भेज रहा है हा? कपड़ा चाहिए भोजन चाहिए भिक्षा चाहिए इससे ज्यादा मेरे को और चाहिए नहीं और इससे ज्यादा भगवान अपने आप भेज रहा है हम देखते थे कई बार उनके यहाँ भोजन ही नहीं बनता था लोग घरों से ले आते थे टिपिन लेके सुबह सुबह वो बादाम का हलवा, वो तले हुए महाराज काजू आ, वो लास्ट तक दंड बैठक लगाते थे उनको कोई कोलेस्ट्रॉल सुगर बीपी कुछ नहीं था आ, सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता था ना वो बादाम के हलवा, दूध से होता था रोज का एक दिन एक बिनोदी सज्जन उनके पास बैठे थे उन्होंने कहा बाबा इस साधु बनने में तो बड़ा आनंद है बोले क्यों बोले आपको कुछ सोचना ही नहीं कि कल की व्यवस्था कहां से होगी हाँ पंद्रह बीस लोग बाल भोग लेके आ रहे हैं पंद्रह बीस लोग क्योंकि और कुछ लेते ही नहीं थे ना उनको आश्रम बनाना था ना उनको पैसा रखना था लोग सोते थे हमारी सेवा हो जाए भोजन ही करते थे बस कोई बीस लोग भोजन लेके आ रहे हैं बोले हाँ दयालु आनंद तो है दयालु उनका तकिया कलाम था बोले दयालु आनंद तो है लेकिन इसमें भी थोड़ी समस्या है क्या समस्या महाराज इसमें क्या समस्या है बोला अब यहाँ परिचित तो लोग बहुत हो गए भक्त तो बहुत हो गए अब वो रोज आते जाते हैं तो परिचय हो ही जाता है बोले जो रोज बड़े प्रेम से लाता है तो कभी ना कभी उनको पूंछ ही लेते हैं साधुता बस के भाई सब ठीक ठाक तो है ना बोले जहां इतना पूछा कि सब ठीक ठाक तो है ना फिर उसके घर का कैसेट चालू हो जाता है हा फिर वो आधा घंटा अपने घर की कहानी सुनाता है और हम उसके घर का रोज हलवा खाते हैं तो कहानी हमको सुननी पड़ती है <laughs> इतना हंसाते थे ऐसे मौज में हा हनुमान जी के जैसा शरीर महाराज बड़े बड़े पहलवानों को पटक देते थे ऐसा शरीर था उनका कभी मौज में ऐसा हाँ बोले दयालु आनंद तो है हाँ लेकिन अब हलवा खाते हैं तो आधा घंटा सुनना पड़ेगा उनके घर की रामायण हम तो क्या करे तो अभिप्राय क्या ऐसे महापुरुषों के पास रहने से पता लगता है आनंद कहां से निकलता है आनंद कहा होता है तो पहली बात अगर माया से छुटना है तो दुनिया में जो सच्चाई है उसका पता लगाना शुरू कर दो और उसके बाद जब दुनिया किसे थोड़ा हाँ उसको वैराग्य कहो या निराशा कहो वो होगा वो होने के बाद अगर आप ईमानदार हैं जीवन में तो कोई ना कोई ठाकुर जी आपको सदगुरु भेजेगा सदगुरु हाँ या तो आप पहुंच जाओगे या वो आपके पास आ जाएंगे दोनों हो सकता है सदगुरु भेजेगा सदगुरु के पास जा करके फिर हमको क्या क्या करना चाहिए इसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे आज का समय पूरा हो रहा है और इतना सुंदर नवयोगेश्वर संवाद जीवन के सूत्र भक्ति है ज्ञान है कर्म है दो मिनट का आप लोग संकीर्तन करें बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री लाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दया गोविंद हरे गोपाल आनंद की जय जय श्री राम